नारायण नारायण आज का विषय है भगवान और नाम भिन्न नहीं है जो हमारे अनुभव में आए वही चाहे सच हो फिर भी हम उसके अनुसार बरतते कहाँ हैं कई बातें बुरी हैं इसका हमें अनुभव होता है किंतु क्या हम उन बुरी बातों को करना छोड़ देते हैं और बस यही तो हमारा दोष है महान पुरुषों का मात्र ऐसा नहीं होता उन्हें जो अनुभव आए उन्होंने उनको आचरण में उतार कर दिखाया है और इसीलिए वे संत पद तक पहुँचे सचमुच संतों के हम पर कितने उपकार हैं संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है यह तो सुख का वेश लिया दुख ही है ऐसा जब उन्हें अनुभव हुआ तो उन्होंने यहाँ के संसार के सुख की ओर पीठ फेरी और सच्चे सुख की खोज करने में लगे ऐसा उन्हें ज्ञात हुआ कि परमेश्वर प्राप्ति में ही सच्चा सुख है और उस प्राप्ति का का सरल साधन उनकी समझ में आया ईश्वर नाम और यही वेदों के समय से आज तक सभी साधु संतों ने कहा है अपना अनुभव सभी संतों ने बड़े जोर से कहा है कि सदगुरु से प्राप्त ईश्वर का नाम प्रेम भक्ति और एकाग्रता से ले तो परमेश्वर हमारे समीप आकर खड़ा हो जाता है लेकिन क्या हम ऐसा नाम लेते हैं क्या नाम के लिए नाम हम लेते हैं क्या मन में कोई इच्छा कोई वासना रख कर लेते हैं कोई भी वृत्ति मन में उठने ना दे और यदि नाम स्मरण किया जाए तो भगवान वास्तव में कोई दूर नहीं भगवान और नाम ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हैं। नाम यानी कि भगवान और भगवान यानी नाम एक बार नाम एक बार मुख में आया तो समझो भगवान हाथ में आ ही गया लड़के पतंग उड़ाते हैं कोई कोई पतंग आकाश में इतना ऊंचा चला जाता है कि दिखाई तक नहीं देता फिर भी पतंग उड़ाने वाला कहता है कि पतंग मेरे हाथ में है क्योंकि पतंग की डोर उसके हाथ में होती है तो जब तक नाम स्मरण की डोर हमारे हाथ में है तब तक परमेश्वर हमारे हाथ में है वह डोर छूट गई कि परमेश्वर हमारे हाथ से छूट गया हमारे नाम स्मरण के लिए एक बात की अत्यंत आवश्यकता है जब तक परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में एक क्षण भी आगे बढ़ना संभव नहीं ऐसा नहीं लगता तब तक हमारा नाम स्मरण सच्चा नाम स्मरण नहीं होता परमेश्वर ही जीवन का आधार है उसके बिना हम जी ही नहीं सकते ऐसी वृत्ति रग रग में समा जाने पर ही जो नाम स्मरण होता है वही सच्चा नाम स्मरण होता है लेकिन हमारी स्थिति तो इससे बिल्कुल विपरीत है हम तो ऐसी वृत्ति से नाम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर भी हमारे समीप क्यों आए ऐसा समझकर यदि हम नाम लें कि परमेश्वर का नाम ही हमारे जीवन का सर्वस्व है तो हमारा जीवन सार्थक हुए बिना नहीं रहेगा हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि नाम स्मरण से भगवान की प्राप्ति होगी ही ऐसे स्मरण को ही निष्ठा से किया गया नाम स्मरण कहते हैं नारायण नारायण